देवी भागवत चौथा स्कंद प्रहलाद संवाद व्यास जी कहते हैं चवन मुनि का सुनकर राजा प्रहलाद नैविशारण्य जाने को तैयार हो गए उन्होंने हर्ष के उल्लास में भरकर दैत्यों को आज्ञा दी प्रहलाद बोले महाभाग दैत्यों उठो आज हम नैविशारण्य चलेंगे वहां कमललोचन लोचन भगवान श्रीहरि के हमें दर्शन प्राप्त होंगे पीताम्बर पहने हुए वे वहाँ विराजमान रहते हैं याद जी कहते हैं जब विष्णु भक्त प्रहलाद ने यो कहा तब वे सभी दाना उनके साथ अपार हर्ष मनाते हुए पाताल से निकल पड़े संपूर्ण महाबली दैत्यों और दानों का झुंड एक साथ चला नए सारण्य में पहुँच कर आनंद पूर्वक सब स्नान किया फिर प्रहलाद दैत्यों के साथ वहाँ के तीर्थों में भ्रमण करने लगे महान पुण्यमयी सरस्वती नदी पर उनकी दृष्टि पड़ी उस नदी का जल बड़ा ही स्वच्छ था राजेंद्र उस पवित्र स्थान में पहुंचने पर महात्मा प्रहलाद के मन में बड़ी प्रसन्नता उत्पन्न हुई अतः उन्हें सरस्वती के विमल जल में स्नान किया और दान आदि क्रियाएँ सविधि संपन्न की वह परम पावन तीर्थ प्रहलाद की अपार प्रसन्नता का साधन बन गया था व्यास जी कहते हैं प्रहलाद ने नये में तीर्थ के समुचित कार्यक्रम को पूर्ण बने हुए थे उनमें गिध की पांखे लगी हुई थी उन्हें शान पर चढ़ा कर तेज कर दिया गया था वे अत्यंत चमक रहे थे उन बाढ़ों को देख कर प्रहलाद के मन में विचार उत्पन्न हुआ जिसके ये बाण है, वह व्यक्ति ऋषियों के, पर कर के नारायण सामने दृष्टिगोचर हुए उन मुनियों ने काले मृग का चर्म धारण कर रखा था सिर पर बड़ी विशाल जटाएं सुशोभित हो रही थी नर और नारायण के सामने दो चमकीले धनुष पड़े थे उत्तम चिन्ह वाले वे धनुष सारंग और आजग नाम से प्रसिद्ध थे वैसे ही दो तर्क थे जिनमें बहुत से बाण भरे थे उधर महान भाग्यशाली धर्मनंदन नर और नारायण का मन ध्यान में मग्न था उन ऋषियों को देखकर कर प्रहलाद की आंखें क्रोध से लाल हो उठी वे ऋषियों को लक्ष्य बनाकर कहने लगे तुम लोग यह क्या ढकोसला कर रहे हो इसी से तो धर्म धूल में मिल रहा है ऐसी व्यवस्था तो कभी इस संसार में देखने अथवा सुनने में नहीं आई कहाँ तो उत्कट टप करना और कहाँ धनुष हाथ में उठाना इन दोनों कार्यों का सामंजस्य तो पूर्व युग में भी नहीं था ब्राह्मणों के लिए जहाँ तपस्या करने का विधान है वहाँ उन्हें धनुष रखने की क्या आवश्यकता कहाँ तो मस्तक पर जटा धारण करना और कहाँ तर्कस रखना ये दोनों कार्य व्यर्थ आडंबर सिद्ध कर रहे हैं तुम दोनों दिव्य पुरुष हो तुम्हें धर्माचरण ही शोभा देता है